क्षरचाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य से उत्त पुषस्त परुदारिताश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर यस्मा शर्मतीतहम्क्षरादिचोत्तम तो अतस्लोके प्रथि पुरुषोत्तम नाराण प्रसंगानुसार आत्मा का नाम ही परमात्मा हो जाता है परमात्मित उदाहरिता पुरुष का नाम ही पुरुषोत्तम हो जाता है इस दृष्टि से यहाँ विचार करना आवश्यक जब अन्न मयादि कोष को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 प्रत्यगात्मा को परमात्मा यहाँ कहा गया श्री भाष्यकार भगवान का यह दृष्टिकोण है इसी प्रकार पुरुष को ही यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा गया है जब हम क्षर और अक्षर भेद से उपाधि को पुरुष कहेंगे तब उनसे विवेक्त प्रत्यगात्मा का नाम ही पुरुषोत्तम हो जाएगा जो पुरुष तत्व है वही प्रसंगानुसार पुरुषोत्तम के रूप में ख्यापित किया जाता है इसी प्रकार जो एक प्रथम अद्वैत तत्व है प्रसंगानुसार उसको तूर्य भी कह दिया जाता है कल हमने इस पर प्रकाश डाला तूर्य का अर्थ होता है चतुर्थ तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था के दृष्टि से इनमें अनुगत और इनसे अतीत जो प्रत्यत्मा है उसी का नाम तुरय हो जाता है अर्थात चतुर्थ हो जाता है वस्तुतः तो एकम सत विपरा बहुधा वदंती एकम रूपम बहुधा यह इन श्रुतियों के आधार पर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 कार्य कार्यकारणता हित्वा पूर्ण बोधोवशिष्य यद्यपि यद्यपिवचन नीलकंठ जी ने उद्धत नहीं किया है लेकिन उनका भाष्य इसी की व्याख्या है ऐसा समझ में आता है कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर क्षण कार्योपाधिकेतन है भगवान ने कहा क्षर सर्वानी भूतानी तो भूत शब्द का अर्थ जब हम प्राणी लेंगे तब यहाँ जीव अर्थ करना होगा क्षर पुरुष का अर्थ हो गया जीव भूत का अर्थ हमने कल दो प्रकार से किया पंचभूत और उसके जितने तारतम्य संघात उन सबको भूत कहते हैं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 चिदाभास शब्द अर्थ को प्रकट करने के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जब हम कहते हैं धर्माभास, तो उसका अर्थ क्या होता है धर्म सरीखा पर लक्षित हो धर्म के लक्षण से रहित हो जब चिदाभास कहते हैं तो उसका अर्थ है चित सरीखा पर लक्षित हो चित के लक्षण से रहित हो चिदाभास शब्द बहुत मार्मिक है चित प्रतिबिंब को लेकर मिथ्यात्व के दृष्टि ऐसा नहीं बन सकती चित छाया को लेकर मिथ्यात्व बुद्धि सुगमतापूर्वक बन सकती है लेकिन अनमित अर्थ की दृष्टि से चिदाभास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है माया मायाभाषीन जीवे सब करोति नृसिंहता अपनी उपनिषद में आभास शब्द का प्रयोग भी है तो यहाँ पर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 सूक्ष्म शरीर है जिसे लिंग शरीर कहते हैं वो भी कार्य कोटि का है ऐसी स्थिति में कार्योपाधि रम जीवा की दृष्टि से भूत शब्द की लक्षणा हो गई चिदाभास में या चित्र प्रतिबिंब में उसी को जीव मानकर क्षण पुरुषकार्थ हो गया जीवात्मा या जीव नीलकंठ महोदय की दृष्टि से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 चिदाभाषित वाचित या चित छाया रूप जीव तो यहाँ जीव का मिथ्या तो सिद्ध होता है जीव संज्ञा मिथ्या हो जाती है क्योंकि उसे उपाधि जो सुलभ है वो कारी कोटि की सामग्री है तीन दिन पहले संज्ञा पर हमने बल दिया था आजकल के वेदांती संज्ञा समझते ही नहीं उस पर बल ही नहीं देते मिट्टी मिथ्या नहीं है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 चित्त ही चिदाभास का अभिव्यंजक संस्थान है इसलिए पंचदशी कार्ड ने बहुत अच्छा माना अवच्छेदवाद ही पर्याप्त नहीं आभासवाद मानने की क्यों आवश्यकता इस पर पंचदर्शी कार्ड का दृष्टिकोण बहुत मार्मिक है पहले तो मापते थे तो कल्पना के लिए लौटा या, या।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 अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के योग से उसमें तादात्मपन्न जो चित धातु है उसका नाम दस्टा होगा किसी प्रकार से बुद्धि के योग से ज्ञाता हो जाएगा श्रोत इंद्रिय के योग से श्रोता हो जाएगा मति के योग से मन्ता हो जाएगा इसी प्रकार से समझना चाहिए पाँव के योग से उसका नाम गनता हो जाएगा हाथ के योग से उसका नाम दाँता हो जाएगा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 अपचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित तीन वटाचार सत्वांश से पैंगलोपनिषद के अनुसार अंतकरण की निष्पत्ति होती है वेदांतियों की दृष्टि से इसलिए सत्वगुण अभिव्यंजक है तत्व सत्वम निर्मलत्वात्त प्रकाशक मनामय अभिव्यंजकता और अभ, अभिव्यंजकता मतलब अवच्छेदकता तो है ही लेकिन अभिव्यंजकता प्रतिबिंब रूप से प्रकट करने की क्षमता अंतःकरण में है इस प्रकार से क्षर सर्वाणी भूतानी का अर्थ नीलकंठ महोदय ने किया कूटस्थोक्षर उच्चतः कूटस्थ की व्याख्या भाष्य की शैली में दो तीन साल पहले विस्तार पूर्वक कर दी गई कूटस्थ का अर्थ यहाँ पर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 और एक ही जगह पर ध्यान आत्मनि पश्यंत के चंद आत्मानमात्मा अब एक ही श्लोक में आत्मनि आत्मना आत्मानम पश्यंत ही तीन बार आत्मा तो भेद करना पड़ेगा ना कि जो संविधानंद हरीश जी हमसे जागर पड़े अब दिखाई नहीं पड़े 10 15 20 18 साल वहाँ कि आप लोगों की कमी यह है कि एक ही शास्त्र में एक शब्द का दस ढंग सर्च अर्थ करते हैं। अब कठिनाई तब होती है जिसको सीखना चाहिए वो जब सिखाने आ जाता है तुम क्या कर आजकल ये बीमारी बहुत जिसको कुछ भी नहीं आता वेदांत का आई भी ठीक से आता नहीं जो आता है सब गड़बड़ सुन सुना के कहीं ऐसा वेदांत हो तो फिर हम लोगों के ये सब क्यों दुर्दशा हो गई सुन सुना के वेदांत आ जाता अब एक ही शब्द का अर्थ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 नाम को मानना ही पड़ेगा नाम एक का लेंगे लेकिन शेष दो अतिरिक्त का भी ज्ञान हमको प्राप्त करना पड़ेगा चित छाया कहेंगे तो चित और उसका अभिव्यंजक संस्थान या केवल छाया कह देंगे तो भी अभिव्यंजक संस्थान और अभिव्यंग इसी प्रकार प्रतिबिंब कह देंगे तो अभिव्यंजक संस्थान और बिंब आभाष कह देंगे तो अभिव्यंजक संस्थान और बिंब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 तो यात्री को ले जाते हैं देवी जी सोने का भूषण पहनोगी या चांदी का भूषण पहनोगी या सोने का अब सोना अंतिम शब्द की प्रति पच्चीस रुपया दक्षिण लोगी या पचास पचास अब तो फिर <laughs> उसमें तो अंतिम शब्द कि प्रतिध्वनि होती है पूर्व शब्द की प्रतिध्वनि नहीं होती है तो बहुत अच्छा हो गया न पाँच रुपया देख डालोगी या 5000 5000 अब वहाँ से प्रतिध्वनि अंतिम शब्द की होगी अब तो श्रोता तो अपने आप मुग्ध हो ही जाएँगे यजमान पंडा जी देखो देवी सिद्ध है तो बहुत है अंतिम शब्द की प्रतिध्वनि होती है जब हम कहेंगे शब्द का प्रतिबिंब तो वहाँ प्रतिबिंब का अर्थ क्या होगा नेत्रग्राह्य तो नहीं होगा न उसका बिंब कौन है वो तो श्रोत इंद्री के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है इसलिए शब्द का प्रति बिंब जब कहेंगे तो उसका नाम प्रतिध्वनि बिंब की लक्षणा ध्वनि में हो जाएगी ऐसे जब हम चित्त प्रतिबिंब कहेंगे तो चित तत्व क्या है इंद्री गोचर नहीं है मनोगोचर भी नहीं है तो चित तत्व को देखते हुए फिर प्रतिबिंब के स्तर उसके स्वरूप का निर्धारण करना पड़ेगा ना या कोई आवश्यक नहीं है हमारे रत्न प्रभाकार ने बताया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि रूप युक्त वस्तु रूपी द्रव्य का ही प्रतिबिंब पड़ता हो निरूप का भी प्रतिबिंब पड़ता है जैसे कि शब्द का प्रतिबिंब क्या होगा शब्द की जो प्रतिध्वनि है उसी कारण प्रतिबिम्ब हो जाएगा तब सिद्ध धातु किस प्रकार की है चित्तत्व किस प्रकार का है इस प्रकार कम से कम श्रवण प्रारंभ में होना चाहिए उससे अनुमान लग सकता है कि चित्त प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा वो कोई नेत्रगोचर आयोजित तो हो ही नहीं सकता है इस प्रकार चित्त प्रतिबिंब का नाम यहाँ पर क्षर पुरुष का कार्य रूपोपाधि से युक्त कार्योपाधि रम जीवा लेकिन त्रिपादिभूति महानारायणो अपनिषद में एक ही जगह बहुत बढ़िया है त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में एक ही स्थल पर एक ही पैरा में क्रमशः जीव को लेकर जितनी मान्यता हो सकती है सबका उल्लेख अवच्छेदवाद की दृष्टि से भी प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से भी तो कहीं कहीं कार्योपादिक जीव को माना गया है कहीं कहीं अविद्योपाधिक भी माना गया दोनों प्रकार एक ही उपनिषद में पहली पंक्ति में कहा गया कि कार्योपाधिक है दूसरी पंक्ति में कहा गया अविद्योपाधिक है तो जीव को दो रूपों से उप... दो रूपों में उपनिषदों ने ख्यापित किया है अंतकरणोपाधिक भी जीव है अविद्योपाधिक भी जीव है ताकि सुसुप्ति में भी जीव का लक्षण चरितार्थ हो जाए केवल अंतकरणोपाधिक मानेंगे तो किसी को भ्रम हो सकता है कि सुसुप्ति में जीव का अभाव हो गया इसीलिए कहा गया कि अंतः कर्णोपाधिक भी जीव है अविद्योपाधिक भी जीव है अब दोनों बच्चनों में भेद है क्या वस्तुता भेद नहीं है भेद क्यों नहीं है तो बहुत बढ़िया मंडूक पुषक का एक शब्द ले लें कल हम अपनी समीक्षा कर रहे थे कार से चल रहे थे यहाँ कल ही के बाद तो चला रहे थे कार विवेक जी ये थे पीछे बैठे हमने कहा हमारे प्रवचन के ये नकल नहीं कोई कर पाता है तो परसी होगी हुई नकल कैसे करे ये तो बंदर की उड़ान है बंदर को चल कूद के सामान है ना हमारा प्रवचन यहाँ से लिया यहाँ है सब व्यवस्थित यहाँ से लिया यहाँ से लिया यहाँ से लिया यहाँ से लिया फिर सब में सामंजस्य स्थापित किया तो नकल करना बड़ा कठिन है ब्रेन हेमरेज की संभावना भी हो सकती है इसलिए उसको समझने के लिए परिश्रम बहुत चाहिए और भगवान का अनुग्रह ग्रंथ गुरु का अनुग्रह से इसलिए मैंने कहा कि सहसा नकल कर लेना बड़ा कठिन है बहुत कठिन है स्वामी वामले जी महाराज कहते थे विकट शैली में बोलते हो अब हम क्या करें हमारा अभ्यास ढंग का है तो हमने क्या कहा हमने यह कहा कि प्रतिबिंब की बात है प्रतिबिंब का अर्थ हुआ यहाँ चित्त के अनुरूप ही चित्त प्रतिबिंब हो सकता है तो आत्मा को कार्योपाधिक भी माना गया कारणोपाधिक भी माना गया अर्थात अंतः अंतकरणोपाधिक चेतन का नाम जीव है और अविद्योपाधिक चेतन का नाम जीव है आपातता आप लगता है कि दोनों परिभाषा में भेद है एक दूसरे के विरुद्ध हैं इस संबंध में मांडूक उपनिषद का आश्रय लेना चाहिए बहिष्प्रज्ञ में क्या ले लिया छोड़ दीजिए प्रज्ञ अंत प्रज्ञ में अंतः छोड़ दीजिए प्रज्ञ वहाँ प्रज्ञान घन है लेकिन स्मृतियों में दो शब्दों के की न लहजे में घन प्रज्ञ है ये अच्छा है श्रुति ने प्रज्ञान घन कहा तो पहले कहा बहिष्प्रज्ञ दूसरे बार अंत प्रज्ञ जागर दशा की अपेक्षा से बहिष्प्रज्ञ स्वप्नावस्था की दृष्टि से अंत प्रज्ञ सुसुप्ति की दृष्टि से प्रज्ञान घन स्मृतियों में ऐसा कह दिया घन प्रज्ञ उसी शैली में अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ तो घन प्रज्ञ तो जल्दी बात समझने के लिए स्मृतियों का सहारा ले लें बहिष्प्रज्ञ जागर दशा में हम आप सपना अवस्था में अंत प्रज्ञ सुसुप्ती अवस्था में घन प्रज्ञ इसमें अनुगत क्या है अंत बहि ये सब छोड़ दीजिए प्रज्ञ प्रज्ञ प्रज्ञ प्रज्ञ को लेकर एक रूपता हो गई अब प्रज्ञ संज्ञा किसकी होगी प्रज्ञा के योग से ज्ञप्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रज्ञा संज्ञा होगी हमारी आपकी मूल उपाधि कौन हो गई प्रज्ञा प्रज्ञा यही ना स्थित प्रज्ञा यहाँ भी गीता दूसरा अध्याय वाल्मीकि रामायण में स्थिर प्रज्ञा शब्द का प्रयोग है अर्थ कही है यहाँ स्थित प्रज्ञा शब्द का योग प्रयोग है स्थिर प्रज्ञ या स्थित प्रज्ञा में स्थिर या स्थिर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 तो तेल तो है तेल की तीन अवस्था हो गई इसी प्रकार से प्रज्ञा की तीन अवस्था हो गई प्रज्ञा में तीन प्रकार की अवस्था की प्राप्ति हुई उसके योग से एक ही ज्ञप्ति स्वरूप आत्मतत्व का नाम भी तीन हो गया प्रज्ञ प्रज्ञ प्रज्ञ प्रज्य, अब प्रज्ञा जब बहिर्भूता है बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त है जागर अवस्था में तो नाम हो गया बहिष्प्रज्ञ स्वप्नावस्था में अब किंचित प्रसार प्रसार से युक्त है कुछ जमा हुआ जमी हुई है कुछ पिघली हुई है तब नाम हो गया अंत प्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में घनी भूता प्रज्ञा हो गई तो नाम हो गया घन प्रज्ञा में जाते ही प्रज्ञा का नाम अविद्या हो जाता हमने उदाहरण दिया एक हमारे श्याम नारायण द्विवेदी जी ओ जब करते रहते हैं तो हमने नाम रख दिया निमायी जी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 इसी प्रकार से समझना चाहिए बहिष्प्रज्ञा के योग से बहिष्प्रज्ञ हो गए अंत के योग से अंत हो गए घनीभूत प्रज्ञा के योग से घन हो गए अब एक ही जो प्रज्ञा है सुसुप्ति में पहुँचने पर उसका नाम अविद्या हो जाता है इसलिए अविद्योपाधिक जीव है या कहना भी ठीक है और अंतकरणोपाधिक जीव है यह कहना भी ठीक है क्योंकि अंतकरण की ही जो बीजावस्था है उसी का नाम अविद्या हो जाता है तब दोनों विरुद्ध जो वचन पर लक्षित होते हैं उनमें सामंजस्य किया विधा है अब दो प्रकार की सूची ले लीजिए ऐसा है कि एक होता है गुणोपसमारण अन्याय गुणोपसमारण् एक हजार न्याय कि पुस्तक छपी हुई है चौंभे से जिसमें एक हज़ार न्याय का वर्णन है संस्कृत में कोई ग्रंथ है उसी उस उज्डंग में एक है गुणों पर गुणोपसमारण न्याय एक व्यापारी है वो तो हानि लाभ का लेखा जोखा करता रहता है अब सर आप जी तो प्रवचन में कहते हैं, हम तो व्यापारी हैं हानिलाभ का एक व्यक्ति ट्रेन में मिल गया हमसे पंद्रह साल पहले उसने कहा महाराज मैंने सुना आप शंकराचार्य हैं हमने कहा सुना है तो ठीक है सुना होगा <laughs> हम क्या प्रचार करें वो कम से कम विश्राम तो कर सकें शंकराचार्य शंकराचार्य ठीक नहीं चुपचाप रहो अपना शंकराचार्य हैं हमने कहा तो महाराज मैं कटक व्यापार से जा रहा हूं अब मैं हूँ बनिया तो हमने कहा बनिया क्या चीज़ है उन्होंने कहा गोबर को जानते हैं हमने कहा जानता तो हूँ गोबर गिर पड़े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 फिर भी जब कहना होता है ब्राह्मण आदि को अरे भाई बनिया है देखते भी बेचारे सबको हैं, सबकी गाली भी सुन लेते हैं तो ब्राह्मण जी के समान वो सहिष्णु होते हैं वो स्वामी जी ऐसा कहते थे उसने कहा कि महाराज गोबर जो है वो क्या करे वहाँ के धूल ले ले तो व्यापार करने तो जा रहा हूँ एक दो प्रश्न कर देता हूँ तब तक उसका उत्तर मिल जाएगा अध्यात्म भी मिल जाएगा हम ठहरे बनिया दोनों लाभ हो जाएगा तो हम उसको इसी प्रकार से यहाँ समझना क्या चाहिए यहाँ यह समझना चाहिए कि सुसुप्ति में भी प्राज्ञ जीव है तो यहाँ पर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 यहाँ असत कह दिया गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद शंकराचार्य का वचन तो है मूल में निरालंबोपनिषद है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नित्यो नित्या नाम अनित्य कह देंगे का प्रश्लेष मान लेंगे तो अनित्या नित्य का भी नित्य ब्रह्म तो नित्य भी कह दिया गया अनित्या नाम, नित्या अनित्य भी कह दिया गया तो जगत को कहीं ब्रह्म सर्वम खलु दम ब्रह्मा आत्मय वेदम सर्वम अहमें वेदम सर्वम इतने शब्दों को इकट्ठा करके जब विचार करेंगे सांगोपांग तो सचमुच में जगत क्या है या समझ में आएगा सत्यस्य से सत्यम वृदारण्य उपनिषद भी है श्रीमद्भागवत भी है यहाँ जगत को सत्य कहा गया है नहीं सत्यस्य से संबंध विभक्ति का प्रयोग जिसके साथ किया गया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 स्वपनावस्था का ठीक से ज्ञान नहीं हो सकता मोटा मोटी जिसको कहते हैं आपातता ज्ञान हो सकता इसलिए महाभारत और अन्य महाभारत का आलम्बन लेने पर स्वपनावस्था का ठीक ठीक विज्ञान होता है स्वप्न सदी स्वप्नोभूतवा इन का शंकर भाषा के अनुसार अर्थ करने पर स्वपनावस्था का ठीक ठीक ज्ञान होता है केवल मांडू उपनिषद से बुरा न मानोहोली है इसीलिए एक उपनिषद को दूसरी उपनिषद की अपेक्षा रहती एक ही उपनिषद से सारा ज्ञान हो जाएगा तब संभव है जब पढ़ाने वाले को उन सब घाटियों का ज्ञान हो तो मांडविक उपनिषद से स्वप्नावस्था का पूर्ण बोध नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एको एकोनविंशत्मुखा उन्नीस कर्णों वाला वैश्वानर भी है हिरणगढ़ भी है विश्व भी है तेजस भी है तो कारण में तो कर्मेंद्रियाँ भी हैं ज्ञानेन्द्रियाँ भी हैं तो कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ श्रेष्ठ रहती हैं इस श्रुति के बल पर आप बात होता यही व्यक्त होता है जबकि कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के सुप्त होने पर ही स्वप्न हो सकता है इसलिए उसका स्फुट ज्ञान महाभारत के द्वारा होगा तो हमारे ऋषियों ने गुणोपसंहारण न्याय से वस्तु का आकलन किया आजकल तो बहुत हम मुग्ध हो रहे योग वाशिष्ठ में भविष्य गति से वशिष्ठ जी जो राम जी को गीता का उपदेश दिया है योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग बावन से अंठावन तक तो उससे हमको बहुत प्रसन्नता हो रही क्लिष्ट श्लोक बहुत हैं योग वासिष्ठ में लेकिन पांच पांच श्लोकों के भाव को एक एक श्लोक में व्यक्त कर दिया है कोई पंद्रहवें का कोई बारहवें का कोई पाँचवें का कोई दूसरे का दूसरी बात है गीता में बिल्कुल लगता स्पष्ट शब्द शब्दों का प्रयोग उसका जो भाव खींचा है वशिष्ठ जी ने भविष्य गति से वो बहुत विचित्र है तो अगर उस पर हमारा ध्यान ना जाता अधूरा तो ज्ञान नहीं रहता लेकिन इतना प्रमोद नहीं होता हम अपनी ओर से गीता का भाष्यों के आधार पर भाव निकाल रहे थे उसमें बहुत ही अनुकूलता रही वशिष्ठ जी से अभी तो एक श्लोकों का अर्थ करना बाकी है 100 ज्यादे आधे पर आए हैं दो श्लोक हैं लगभग उनमें आधे का अनुवाद कर चुके हैं तो हमने क्या संकेत किया अब जब हम कहेंगे 19 मुख वाला होता है कौन विश्व तेजस वैश्वान 19 मुखों में पाँच कर्मेंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पंचप्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें भी आनंद गिरी को पढ़े बिना उन्नीस का अर्थ ठीक से नहीं लगेगा आनंद गिरिजी ने कहा यद्यपि कारणों में मुख्य माने करण सन्मुख हो जीवमोही जब ही यहाँ मुख्य माने कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय अंतकरण प्राणों को मेरे उन्मुख करना मुख्य माने यहाँ पर करण है उपलब्धि स्थान का ना मुख होता है आनंद गिरिजी ने विचार किया कि उन्नीस मुखों में प्राण का सन्निवेश है लेकिन प्राण तो करण कोटि का पदार्थ नहीं है करण हमको स्पंदित करने वाला पदार्थ है उज्जीवित करने वाला पदार्थ है प्राण साक्षात्करण नहीं है शेष जो चौदह हैं उनके अनुग्राहक होने के कारण क्या है प्राण को भी करण कह दिया गया अब इस तथ्य का ज्ञान तो बिना आनंदगिरी के नहीं हो सकता है और जब हम कहेंगे उन्नीस मुख वाला जागृत और स्वप्न में सुसुप्ति में क्या कहेंगे कि चेतोमुख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 चतुर्दश मुख वाले चौदह मुख वाले विश्व और तेजस होते हैं प्राणों को छोड़कर पांच कर्मेंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मनबुदि चित्त अहंकार चौदह जागृत में भी स्वप्न में भी सुसुप्ति में चित्तक करुणा सुसुप्ति चित्तैक करुणा सुसुप्ति चित्त ही एकमात्र कारण जिस अवस्था में शेष है उसका नाम है सुसुप्ति अर्थात चित्त को शेष रखा है पेंगलोपनिषद ने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 बात से आदि में और आपके बच्चे में पुनरुक्ति बहुत होती तो अब हमने क्या आप क्या कर रहे हैं उसके सामने में घुसना है हमने तो कहा एक था प्राइमरी का बच्चा <laughs> उसने श्याम पट ब्लैक बोर्ड की ओर देखा और वो बच्चा थोड़ा दस साल का हो गया था और गणित की पढ़ाई एमएससी में भी कक्षा में एक दिन चला गया किसी के साथ बैठ गया उसने देखा पूरा गणित तो मुझे आ गया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 इसी प्रकार से हमने कहा कि पुनरुक्ति वो कोई भी दोषारोपण कर देते तो फिर जज स्वामी जी ने कहा एकांत में यहीं पर कि देखिए बहुत सी बातें हैं मन में किसको कहूँ तो सुसुप्ति में चेतना रहती है आप लोग चेतना नहीं मानते सब कॉन्स कहते हैं ना क्या कहते सुसुप्ति में आजकल का विज्ञान कहता है आप लोग कहते रहते ही नहीं हमने कहा किसने कहा चित्तैक करुणा सुसुप्ति सबको ये बच्चा नहीं मालूम आजकल के वेदांति पढ़ते नहीं ये सब उपनिषद चित्तैक करुणा सुसुप्ति हमने कहा देखिए उपनिषद पैंगलो उपनिषद है चित्तैक करुणा सुसुप्ति चौदह कर्णों में पाँच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय अंत करण चतुष्ट में चित्त बच जाए तब उसका नाम सुसुप्ति होता है और ये लिखा है हमने कहा तब तो फिर बहुत ऊंची बात है विज्ञान से मिल गया दर्शन लो अब विज्ञान की कसौटी पर दर्शन को कसंग उल्टा हो गया या नहीं दार्शनिक ढंग से विज्ञान को कसा जा सकता है विज्ञान की कसौटी पर तो कहा कि अब तो हम प्रसन्न हो गए बहुतों से पूछा हमने कहा का करुणा सुसुप्ति इसलिए चित्त का पैंगलोपनिष्न स्वरूप क्या है अवधारण चित्त का दो स्वरूप होता है चित्त का बाह्य स्वरूप क्या है स्मरण सामे माता ये सब चित्त का स्मृति जिसको कहते हैं वो चित्त का बाह्य स्वरूप है स्मृति ना रह जाए क्योंकि तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति स्मृति भी तो चित्त वृत्ति है ना योग दर्शन के अनुसार स्मृति ना रह जाए प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति चार प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो गया निद्रा वृत्ति रह जाए वो चित्त है या नहीं योगदर्शन के अनुसार चित्त बचा या नहीं सुसुप्ति में चित्त की वृत्तियां है ना प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति उसमें निद्रा भी तो चित्त की वृत्ति है इसीलिए वहां पर कहा गया अवधारण अवधारण अव तो अवधारणा अवधारणात्मक जो चित्त होता है उसी का नाम अविद्या हो जाती अब चित्त में स्मृति प्रमाण विपर्य विकल्प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 उन्होंने कहा कि जैसे जल में सूर्य इत्यादि का प्रतिबिंब पड़ता है प्रतिफलन पड़ता है अब क्षर चूंकि कहते हैं नश्वर को इनका अपनोदन हो जाने पर अपनोदन की बात बहुत बढ़िया कही अब तो समय हो गया आज स्मरण भगवान दिलाएँगे ही उन्होंने कई अवस्थाओं का नाम ले लिया ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कल स्मरण राहत हम बहुत ऊँची एक आनंदगिर भगवान शंकराचार्य ने लिखा था काम कर्मादि आनंद गिरिजी ने कहा आदि अर्थ यहाँ पर ज्ञान उसकी व्याख्या कल विस्तार पूर्वक हो गए अब केवल कर्म को लेकर विचार किया नीलकंठ जी ने नीलकंठ जी ने कहा कर्मक्षय से उपाधिक्षय और भगवान अक्षर क्यों कहा भगवान की उपाधि है न कूटस्थोक्षर उच्चते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 हम सभा में प्राय कहा करते हैं भगवान का संकल्प होता है अरे वो लालू के शुभाशुभकर्मो <laughs> लालू केवल बिहार ही में नहीं है उसने बिहार को इतना तंग किया कि उसका नाम जरूर हम लेते हैं लेकिन वेदांत के प्रसंग में <laughs> हम कह फिर कहते केवल बिहार में लालू नहीं है बहुत जगह सोनिया जी के बारे में कुछ कहना होता तो मैंने बहुत अच्छा नाम रखा है देश राष्ट्र की मानिया पुत्रवधु सुवर्णा जी राष्ट्र की मान्या पुत्रवधु सुवर्णा जी।, पुत्र जी अब जो कहना हो कह दो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ इससे बढ़िया विशेषण क्या होगा राष्ट्र की मान्यापुत्रवधु सुवर्णा जी अब हमने तो नाम भी नहीं लिया सुवर्णा जी समझदारते हम केस कर दो मुझ पर इससे बढ़िया शब्द क्या होगा राष्ट्र की मान्या पुत्रवधु सुवर्णा जी अरे वो लालू के शुभा शुभकर्मो पाँच घंटे के लिए फल देना बंद करो तब लालू जी को खराते से नींद आती है लालू जी ठहरे कोई भी ठहरा कालू जी सही और कहीं भगवान का संकल्प हो जाए अरे वो लालू के शुभा शुभकर्मो पचहत्तर दिनों तक फल देते रहो नहीं नहीं आए पागल हो जाएंगे विक्षिप्त हो जाएंगे इसीलिए नीलकंठ जी ने कहा कर्म क्षय से उपाधिक्षय क्योंकि तो हमको आपको जो चित्त आदि मिला है अंतकरण मिला है वो किस दृष्टि से मिला है वो कर्म निमित्तक है अंतकरण तो हमको जो क्या अनाद काल में प्राप्त था वही आज भी है उसमें परिवर्तन किसके आधार पर होता है शुभा शुभ कर्म के आधार पर शुभाशुभ कर्म फल देना बंद कर देंगे तो कर्म क्षय से जिसकी उपाधि का क्षय हो जाता हो वो जीव अब अक्षर क्यों का भगवान की उपाधि का नाम कूटस्थोक्षर उच्चते तो बहुत बढ़िया भाव खींचा हमारे नीलकंठ जी ने वो भगवान में तो कर्म है ही नहीं शुभ शुभ कर्म और कर्म भगवान तो करते तो भी ही नहीं इसलिए जब कर्म हो तब उनकी उपाधि का कक्षय हो जब कर्म ही नहीं है तो कर्म क्षय क्या होगा तो उपाधि का भी क्या होगा इसलिए भगवान की उपाधि अक्षर और हमारी उपाधि कर्मनिमित्तक है कर्म का क्षय हो गया अ क्षय का मतलब केवल शुभाशुभ कर्म जो फल देने के लिए उद्यत होते हैं वो शुभा शुभ कर्म जब क्या हो गए स्तंभित हो गए निरुद्ध हो गए सर्वथा क्षय हो जाए तो इसलिए अंत में दिया कैबल शिथिलता के अभिप्राय तो यहाँ पर संकेत कर देते हैं सुभाषुभ कर्म कुछ शिथिल हो जाए तो मनोराज्य और शिथिल हो जाए तो स्वप्न और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 उपाधि को लेकर हमारी आपकी संज्ञा हो गई क्षण बस इतना ही